राश्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्र का किशोर जगत इस शंखला में सुनते हैं कारिक्रम अव यार आज से कोई 2000 साल पहले दक्षिण भारत में तीन बड़े राज्य थे चेर पांड्य और चोल इसके अलावा बहुत से छोटे-छोटे राज्य भी थे इनके बहुत से राजाओं और सरदारों की वीरता और दानशीलता के किस्से संगम साहित्य में संकलित हैं संगम साहित्य में बहुत सारे कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं ये कवि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे इन्हीं में से एक थी अववियार ये संगम साहित्य की प्रसिद्ध कवयत्रियों में से एक हैं एक बार अवय यार अपने दल बल के साथ खूमती फिरती तक टूर के राजा अतियमान के यहां पहुंची लेकिन कई दिन बीच जाने पर भी उनकी भेंट राजा से नहीं हो सकी हुआ है क्या बात है अवैयार बड़ी उदास बैठी हो क्या बताऊं भाई पेनर आज कई दिन हो गए मुझे तक्तूर आए पर अभी तक राजा अतीयमान से भेंट नहीं हो सकी क्या कह रही हो थे राजा अतीयमान ने तुम्हारी जैसी सुप्रसिद्ध कवयित्री से भेंट नहीं की असंभव यह तुम कैसे कह सकते हो कई दिनों से मैं राजधानी की सड़कों पर राजा के शौर्य और उसके राज्य की सुख समृद्धि के गीत गाती घूम रही हूं एक दिन तो राजमहल के द्वार तक भी गई थी पर वहां द्वारपाल ने मुझे आदर पूर्वक वापस लौटा दिया राजा से मिलना नहीं हो सका बड़े आश्चर्य की बात है मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जब भी कोई प्रसिद्ध कवि इस राज्य की सीमा में प्रवेश करता है तभी से राजा के अधिकारी उसके सुख सुविधा का पूरा प्रबंध करते हैं और यही नहीं राजधानी में आते ही राजा कवियों को दरबार में बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं करते होंगे मगर मेरे साथ तो जो हो रहा है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया यह भी तो हो सकता है कि राजा को तुम्हारे आने की सूचना ही नहीं मिली हो आ, ऐसा करते हैं हुँ? कल मुझे दरबार में जाने का आमंत्रण मिला है तुम भी मेरे साथ वहां चलो मैं बिना बुलाए दरबार में नहीं जाऊंगी मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है अवैयार अतए मेरा विश्वास करो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे राजा अतिमान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं उनके मन में कवियों के लिए अपार श्रद्धा है हमारा सम्मान करना वो अपने लिए गौरव की बात समझते हैं निश्चय ही उन्हें तुम्हारे आने की सूचना नहीं मिली नहीं तो वो तुम्हें अवश्य आमंत्रित करते अतः तुम उनकी इस भूल को क्षमा कर दो और मेरे साथ कल दरबार में चलो ठीक है यदि तुम ऐसा समझते हो तो मैं कल तुम्हारे साथ अतिमान के दरबार में चलूंगी ठीक है अगले दिन अव्वैयार राजदरबार में गए राजा ने धन वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया और उनसे कुछ दिन वहीं रहने का आग्रह किया अव्वैयार ने तक्तूर में रुकना स्वीकार नहीं किया और वहां से चल दिए रास्ते में घना जंगल था जंगल में लुटेरों ने अव्वैयार के दल की सारी धन संपत्ति लूट ली अवैयार को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी बहुत आया वे उल्टे पांव तक टूर लौटी और सीधे राजमहल में पहुंची अरे अरे अरे कहां चली जा रही है आप हट जाओ सामने से द्वारपाल मुझे अभी इसी समय राजा आतीए मान से मिलना है मगर मगर आप है कौन मैं हूं अवैयार कवित्री अवैयार और मैं तुम्हारे राजा से लुटेरों की शिकायत करने आई हूं। हैं? अब पर सुनिए तो अरे सुनिए हट जाओ। ओफ! यह तो अंदर चली गई। अब मेरी नौकरी गई। अरे यह क्या? राजा के पास कैसे अजीब से लोग खड़े हैं? डाकू जैसे लगते हैं। कहीं ये राजा को कष्ट देने तो नहीं हैं? कि साजा तो इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं ये क्या चक्कर है हां यहीं से छिपकर देखती हूं आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ राजन हम्म ठीक है क्या-क्या मिला उनके पास से आपकी दी हुई स्वर्ण मोरों के अलावा उनके अन्न वस्त्र भी हम लूट लाए हैं हम्म तब तो अधिक दूर नहीं जा सकेंगे वापस लौटना ही पड़ेगा आ, वैसे उन्हें संदेह तो नहीं हुआ <laughs> संदेह का क्या सवाल था महाराज हम क्या राज सैनिक लगते हैं इस वेश में हमारे घर वाले भी हमें देखते तो लुटेरे ही समझते वो तो फिर भी सीधी साधी कवयत्री हैं उन्हें कैसे संदेह होता कि हम डाकू नहीं राज सैनिक हैं अच्छा तो यह बात थी वही तो मैं कहूं कि इतने प्रतापी राजा के राज्य सीमा के अंदर भला डाकू कैसे आए यह तो डाकू थे ही नहीं राजा के अपने ही सैनिक थे लेकिन राजा ने ऐसा क्यों किया इन्हीं से पूछती हूं क्यों राजन मैंने तो तुम्हारी दानशीलता की बड़ी कीर्ति सुनी थी क्या यही है तुम्हारा दान एक हाथ से देते हो और दूसरे हाथ से छीन लेते हो आप अरे यार आप यहां कैसे प्रश्न पहले मैंने किया था उत्तर भी पहले मुझे ही मिलना चाहिए यह तो बताओ यह मेरा सामान तुम्हारे पास कैसे आया मुझे क्षमा कर दें देवी वस्तुतः मैं बहुत समय से आपके मधुर गीतों का प्रशंसक हूं मैंने ही चाहता था कि आप मेरा राज्य छोड़कर जाएं इसीलिए यह सब करना पड़ा यह तो प्रशंसा का निराला ही ठंग देखा इसके पहले भी मैं कितने दिनों से आपके राज्य में थी आपने मुझसे मिलने का कोई प्रयास नहीं किया मैं जानता था आप मेरे राज्य में हैं किंतु यह लोभ था कि जब तक मैं आपसे नहीं मिलूंगा तब तक मेरे राज्य में आपके गीत सुनाई देते रहेंगे फिर जब आप दरबार में आईं तब भी मैंने आपसे कुछ दिन रुकने का अनुरोध किया था आपने स्वीकार नहीं किया तो मुझे यह उपाय करना पड़ा पर इसके लिए चोरी करवाने की क्या आवश्यकता थी आप तो राजा हैं आप आदेश दे सकते थे यह यह आप क्या कह रही हैं मैं आपको आदेश देता मैं तो मात्र इस छोटे से प्रदेश का राजा हूं परंतु आप तो राजाओं की भी साम्राज्ञी हैं इस समस्त दक्षिणापथ का कौन सा राजा है जो आपके सामने नतमस्तक नहीं है मैं तो केवल आपसे ही प्रार्थना ही कर सकता हूं कि मेरा राज्य छोड़ कर मत जाइए ठीक है इसके बाद राजा अतियमान और अवैयार की गहरी मित्रता हो गई राजा अवैयार का बड़ा सम्मान करते थे और अवैयार भी उन्हें बहुत मानती थी एक बार जब राजा को यह सूचना मिली कि उनका एक पड़ोसी राजा टोंडईमान उनके ऊपर आक्रमण करने वाला है तो उन्होंने अवैयार से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा उपाय करें कि यह युद्ध टल जाए अवैयार अपने दल बल को लेकर राजा टोंडई मान के राज्य में पहुंची राजा टोंडई मान यह नहीं जानते थे कि अवैयार राजा अतियमान की दूत बनकर आई हैं उन्होंने समझा कि वे कवयित्री हैं देशाटन करते हुए उनके राज्य में आ पहुंची हैं राजा टोंडई मान ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी सारी सैनिक तैयारियां भी उन्हें दिखाई अह ये देखिए आता है हथियारों का ये भंडार है ना दिल दहलाने वाला दृश्य सचमुच राजन पूरे दक्षिणापथ में ऐसा भंडार किसी राजा के पास नहीं होगा इतनी व्यापक तैयारी किस लिए राजन क्या राज्य विस्तार की योजना बना रहे हैं अतः राज्य का विस्तार करना कौन नहीं चाहता और फिर जिसके पास अस्त्र शस्त्र का ऐसा भंडार हो विशाल सेना उसके लिए यह उतना कठिन भी नहीं आप ठीक ही सोचते होंगे मैं क्या जानूं रण नीति मैं तो एक कवयित्री हूं लेकिन इन बरछी भालों और तलवारों की चमक देखकर लगता है यह बिल्कुल नए हैं हां एकदम नए हैं मतलब आपके सैनिकों को इन्हें प्रयोग करने का अभ्यास नहीं है बहुत अभ्यास कराया गया है अथै बहुत अभ्यास कराया गया है महीनों से प्रशिक्षण चल रहा है उस अभ्यास में और रणभूमि में अस्त्र चलाने में तो अंतर होता होगा ना राजन होता तो है अच्छा अथै हम आप तो अतिमान के राज्य में रहे हैं उनकी सैनिक तैयारी कैसी उनकी सेना इतनी बड़ी नहीं है कैसे होगी सैन्य बल बढ़ाने के लिए सैनिकों को मोटा वेतन देना पड़ता है उनके घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अच्छा तो आपने अपनी सेना इस तरह बढ़ाई है और क्या नहीं तो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कौन सेना में भर्ती होगा कुछ ना कुछ आकर्षण तो होना ही चाहिए आकर्षण मैं तो समझती थी कि सेना में वही लोग भर्ती होते हैं जिन्हें अपने राज्य और राजा से प्रेम होता है अरे कहां तय यह सब कहने की बातें हैं लेकिन राजा अतिमान के सैनिक तो अपने राजा के लिए जान लुटाने को तैयार रहते हैं क्या अच्छा हम्म और यही नहीं युद्ध कौशल में भी वे निपुण हैं शायद ही कोई युद्ध हारे हो इस तरह अव्व यार ने बड़ी चतुराई से टोंडई मान को यह समझा दिया कि उसके नौ सिखिए सैनिक अती्य मान के अनुभवी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे टोंडई मान ने युद्ध का इरादा छोड़ दिया और अतियमान से मैत्री कर ली अब वह यार राजा अतियमान के राज्य में लौट आए उनकी मैत्री जीवन भर रही एक बार की बात है किसी ने राजा अतियमान को एक दुर्लभ आंवले का फल लाकर दिया उस आंवले की यह विशेषता बताई जाती थी कि उसे खाने वाला बहुत समय तक जीता है राजा अतिमान्य सोचा मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं बूढ़ा हो चला हूं मर भी गया तू किसी की कोई हानि नहीं होगी किंतु ओ भई यार हाँ, हाँ, वो तो, वो तो असा थारण है, उनके गीतों से कितने लोगों को प्रसनता प्राप्त होती है, हाँ, हाँ, उनकी करुना और स्ने की जाया में कितनी लोग सुख पाते हैं, मैं, मैं ये भल, उन्हीं को दे दोंगा, यहीं ठीक रहेगा, तो अगर उन्हीं पता चल गया, कि यह एक विशेश फल है, तो वो इसे स्विकार नहीं करेगी, तुम्हें बिना पताएं उन्हें ये फल खिला दूँगा, हाँ, हाँ, उन्हें ये फल खिला दूँगा, हाँ, हाँ, हाँ और जब अववयार को इस बात का पता चला कि राजा ने वो विशेष फल स्वयं न खाकर उन्हें खिला दिया है तो उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी उन्होंने लिखा कि राजा के इस कार्य से उनकी कीर्ति उसी तरह अमर हो जाएगी जैसे कालकूट विष पीने से शिव की साचित पूछा जाए तो सुंदर साहित्य की रचना करने वाली कवयित्री अव्वियार और उसे आश्रय देने वाले राजा अतीयमान दोनों की ही कीर्ति संगम साहित्य में अमर है अव्वियार अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ शुभा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार राम मैनी मंजू मैनी के एस पवार सुरेंद्र शेट्टी नीरज शर्मा और सुरेश शास्त्री ध्वन्यांकन बी नंद कुमार और पुष्पलता निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर